बंदर पाठ करें। ओम सहना बाबतो सहना ओ भिनक तो सहविध्यम करबा वघे तेजस विना वधी तमस सोमा विद्विशा वघे ओम शांति शांति शांति तो सुबह हमने मीमांसा शास्त्र के दो सूत्रों का अनुशीलन किया है सबसे पहला सूत्र कौन सा है अथा तो धर्म जिज्ञासा चौदना लक्षणोंथो धर्म यानी इस दर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय जो धर्म है यह धर्म चोदना लक्षण वाला है प्रेरणा लक्षण वाला है अर्थात धर्म जो है वो धर्म का धर्म का जो निमित्त है वो निमित्त प्रेरणा है ऐसे करो अथवा ऐसे न करो कि जो चोदना है यही धर्म का आधार है धर्म की सिद्धि चौदना से ही होती है तो चौदना कौन सी चौदना है ईश्वर चौदना ईश्वर की प्रेरणा जिसको करने के लिए ईश्वर की प्रेरणा है वो धर्म है जिसको न करने के लिए ईश्वर की प्रेरणा है वह भी धर्म है जिसको करने के लिए ईश्वर की प्रेरणा है उसको करना धर्म है जिसको न करने के लिए ईश्वर की प्रेरणा है उसको न करना भी धर्म तो इधर कहा चौदना लक्षणों धर्म धर्म जो है चौदना लक्षण वाला है चौदना ही धर्म का पहचान है इसको समझाने के लिए एक लौकिक उदाहरण दिया जा सकता है जैसे कि सुबह बताया था धर्म की शंका हुई युवान बच्चे को आज मेरी मित्र की शादी है आज मेरा अध्ययन दिन है तो मैं शादी में जाओ या कॉलेज में जाओ तो पिता ने कहा तू शादी में नहीं जाएंगे यानी तुमको शादी में नहीं जाना चाहिए और तुम्हें कॉलेज में जाना चाहिए देखिए एक ही उदेश में दोनों धर्म का ये दोनों लक्षण धर्म लक्षण के ये दोनों पहलू से सिद्ध हो गया ठीक है तो जैसे पिता का वाक्य बच्चे के लिए आदेश है वही पिता का वाक्य बच्चे के लिए निषेध भी है कैसे कॉलेज जाना चाहिए विवाह में नहीं जाना चाहिए तो पिता का ही वाक्य बच्चे के लिए आदेश है इसको कहते हैं अनुज्ञा आदेश का मतलब है अनुज्ञा अनुज्ञा को दूसरे शब्द में विधि ऐसे कहते हैं ये विधि है ये अनुज्ञा है ये तो उसी प्रकार विवाह में नहीं जाना चाहिए ये निषेध है ये निषेध है तो उसी प्रगार हम जैसे के विषय में देखते हैं पिता के द्वारा माता के द्वारा गुरु के द्वारा अन्य जाने जाने माने ज्ञानी पुरुषों के द्वारा जैसे विधि निषेध का आदेश लोक में प्रवृत्त होते हैं उसी प्रकार वेद में भी वेद वाक्य भी विधि निषेध परक है अक्षर माँ दिव्या जुहा से खेलना नहीं चाहिए अनुर्दम मां वदा झूड नहीं बोलना चाहिए सत्यम वदा सत्य को बोलना चाहिए धर्मन चरा धर्म का आचरण करना चाहिए इसी प्रकार देखते हैं संपूर्ण जो वेद साहित्य है वेद साहित्य का कौन सा मतलब है मंत्र या मंद्र की व्याख्या देखिए मंद्र जो है वो संहिदा रूप है इस संहिता की व्याख्या जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ नाम से ब्राह्मण नाम से जाना जाता है इन ब्राह्मण ग्रंथों को देखेंगे अग्निहोत्र ऐसी अनुज्ञा हमें दिखाई देगी और उसी ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर अक्षर जुआ से खेलना नहीं चाहिए यह निषेध भी उसी ब्राह्मण ब्रा, ग्रंथ में हमें उपलब्ध होते हैं तो ब्राह्मण ग्रंथों को हम देखेंगे और देखिए ये ब्राह्मण ग्रंथ को वेद नाम से जानते हैं ब्राह्मण ग्रंथ को वेद नाम से जानते हैं वेद नाम से कैसे जानते हैं तो इसके लिए एक कारण है वेद कितने हैं चार, चार। रिक एजु साम चारिकर्व इसमें यजुर्वेद के दो प्रकार के ग्रंथ उपलब्ध है एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद संसार में आज आज ही नहीं बहुत काल पहले से लेकर के कृष्ण यजुर्वेद का प्रजलन बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा जैसे कठोपनिषद हो उसी प्रकार श्वेदाश्वेद उपनिषद हो मुंडोपनिषद हो ये सारे के सारे क्या है ये याजुर्वेद पर उपनिषद है ठीक है ना और इसका प्रजलन बहुत ज्यादा है संसार में तो उसके अंदर उनके जो गृह सूत्रों को सौद सूत्रों को लिखने वाले जो ऋषि है ना उन्होंने एक परिभाषा सूत्र बना दिया उन्होंने एक परिभाषा सूत्र बना दिया वो परिभाषा सूत्र क्या था मंद्र ब्राह्मण वेद नामधेयम अर्थात वेद वेद के संहिता भाग में जैसे हमें विश्वास होता है उसी प्रकार वेद के व्याख्या रूप ब्राह्मण ग्रंथ भी आ विश्वास करने योग्य है इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ को मूल वेद मंत्र से कुछ घटिया नहीं मानना चाहिए दोनों को श्रद्धा की दृष्टि से तुल्य से हमें देखनी चाहिए नहीं तो क्या क्या होगा संसार में कर्म की उत्पत्ति नहीं होगी क्योंकि जितने भी कर्म करने की व्याख्या है कर्म करने का आदेश है ये कहा मिलता है ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है और मूल संविदा में ये मिलता है परंतु हम देखेंगे ना हमें कहीं नहीं मिलेगा हमें कहीं नहीं मिलेगा वहां पूरे पूरे स्टेटमेंट है मंदिरों में ये ऐसा होता है ये ऐसा होता है ये ऐसा होता है ये करो ये मत करो उसमें नहीं लिखा उसको देखते हुए हमें यह करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए कोई समझ नहीं आएगा उसको समझने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा हमें ब्राह्मण ग्रंथों में जाना पड़ेगा अब इसलिए देखिए कर्म करने के लिए उत्सुक होकर के हम देखते हैं मुझे क्या करना चाहिए ये जिज्ञासा जब हमारे अंदर होती है तो मंत्र मंद्रभा देखकर के ये मंत्र को पढ़कर के मंत्र में जो बदाया वो करो बोलेंगे ना तो व्यक्ति चकित हो जाएंगे क्योंकि मंदिर के अंदर ये करो ये नहीं करो बोल करके कोई विशेष निर्देश विशिष्ट निर्देश नहीं है इसलिए क्या है विशिष्ट निर्देश के लिए हमें कहा आना पड़ेगा ब्राह्मण ग्रंथों में आना पड़ेगा इसलिए ऋषि ने कहा जैसे मंत्र भाग हमारे लिए प्रामाणिक है तो उसी प्रकार ब्राह्मण भाग भी हमारे लिए प्रामाणिक है उस ब्राह्मण ग्रंथों के अध्ययन जब करेंगे ना उसमें विधि भी साफ साफ उपलब्ध होती है और निषेध भी साफ साफ उपलब्ध होती है अब इसका विधि और निषेध को कैसे कर, क्या हम इसको पूरे पढ़ने की जरूरी नहीं है तो ऋषि बोलते हैं क्या पूरे समझ होने के बाद पिता की आज्ञा का पालन करते हो पूरे समझ होने के बाद आप अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हो नहीं इसमें कोई समझ हमारा नहीं है फिर भी पिता के पिता के जो आज्ञा है ना उसका पालन हमें करना चाहिए क्योंकि पिता जो है अनुभवी है उनके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर स्वयं चलते हुए पिता को उन्नति हुई है इसलिए उन्नति होने के बाद उस उन्नत स्थान में रह करके पिता निचले स्थान में रहने वाले अनुभवी हमें जो कहेंगे उसके विश्लेषण किए बिना हमें उनकी आचना का और देखिए विश्लेषण करते हुए हम कोई बदले में कोई प्रश्न पूछेंगे ना तो क्या होगा जैसे कि बोलते हैं बेटा जाकर के मोटर बंद करो तो हम बोले ना क्यों बंद करना चाहिए पिताजी ऐसे पूछेंगे ना ये मोटर बंद करने की शास्त्रीयता क्या है पूछेंगे तो अब देखिए संसार में कोई व्यवहार चलेगा नहीं चलेगा कर्म कर्म की उत्पत्ति नहीं होती है इसलिए वहां जहां पर भी हम कर्म कर्म को करते हैं एक कोई शास्त्रीय विश्लेषण करके सदा बना करके नहीं करते परंतु अनुभव सिद्ध व्यक्तियों के अनुभवों को देखते हुए उनको अनुभवी मानते हुए वो हमारी भलाई के लिए करते हैं इस विश्वास से उसको लेते हुए हम उसके आचरण को करते हैं और कोई निमित्त इसके अंदर नहीं है सहमत है ना क्योंकि हम सब उस मार्ग से गुजर करके आए विवाहित हुए अब बच्चे बच्चियों के पिता बने नाना ना, दादा बने तो प्रणाली को हम देखते हैं इस प्रणाली के अंदर कोई शास्त्रीय विचार हमने कभी प्रस्तुत नहीं किया परंतु उनके आचाओं का पालन करते आए हैं और दूसरे क्या है शास्त्रीय विचार यदि करना भी चाहेंगे शास्त्र को पढ़े बिना शास्त्रीय विचार कैसे करेंगे नहीं करेंगे ना अब इसलिए क्या हो जाता है इसमें क्या है वह शब्द प्रमाण एकमात्र प्रमाण है यह करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए हमें उसमें श्रद्धा होनी चाहिए इसलिए ऋषि ने क्या लिखा मंद्र ब्राह्मण मंद्र में और ब्राह्मण में यानी मंद्र का और ब्राह्मण का दोनों का वेद नाम हम वेद नाम से जो भी उच्चारण करेगा उसमें मंद्र भी आएगा ब्राह्मण ग्रंथ भी आएगा अब देखिए ये जब अनिज्ञा ऋषि से मिली ना तो परंपरा ने क्या कर दिया ब्राह्मणों को मंत्रों को मिला दिया आज कृष्ण यजुर्वेद को उठा करके देखेंगे वहां मंत्र भाग भी मिलेगा हमें बीच बीच में ब्राह्मण भाग भी मिलेगा और उसके बीच में मंत्र भाग मिलेगा क्यों? क्योंकि ऋषि ने वहां अनु वेद नामधेयम। उसको मिलाने के लिए आदेश प्राप्त हुआ ठीक है ना? और अब दूसरी बात क्या है जैसे कि हम बोलते हैं ना संध्योबासना को लीजिए संध्योभाना हम करते हैं ना संध्योपासना को देखिए संध्योपासना में ऋषि बोलते हैं प्रादहा उदैत्या शुचि प्रयद प्रभात कृत्यानंदरम पूर्वाभिमुख भूतवा ये सारे कौन बोलता है प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके विशेष प्रयत्नशील होते हुए स्नानादि से निवृत्त होकर के दैनिक कृतियों से निवृत्त होकर के पूर्वाभिमुख होकर के दाए हाथ में थोड़ा जल लेकर के आप भवंधु पीत ये शैयोर इस मंदिर के उच्चारण करके इस जल को तीन बार पी ले ये क्या है यह है कर्मकांड की व्याख्या वाले ग्रंथ में ग्रंथ की व्याख्या शैली ऐसी है क्योंकि किसको कबूठ करके क्या करके किस ओर मुंह करके बैठना चाहिए यह बताने के साथ साथ बैठने के बाद हाथ में पानी लेकर के कौन से मंत्र बोलना चाहिए वो मंत्र को भी उसने लिख लिया समझ में आगे ना अरे देखिए दयानंद सरस्वती के सरस्वती जी के द्वारा संकलित एक संध्योपासना विधि है वो विधि को देखिए उस विधि के अंदर उन्होंने क्या करना चाहिए ये लिखा किस मंत्र को बोलना चाहिए ये लिखा उस मंत्र के अर्थ को भी उसने लिख लिया तो हमारे लिए जब हम उसको कर्मों में प्रवृत्त होने के लिए और ग्रंथ को हाथ में लेंगे ना ऋषि के आदेश भी मिले, मिले, मिलेगा साथ साथ में मंत्र का उपदेश भी उसमें क्योंकि ऋषि के वाक्य के बीच बीच में मंत्र भी आता है और मंत्र के बीच में ऋषि के शब्द भी आता है ठीक है ना उसी प्रकार देखिए मंत्र कौन सा है बेटा ये आप लेकर जाइए मनोज भाई के घर में और मनोज भाई से कहना पिताजी ने भिजवाया है पिताजी ने इसमें एक मंत्र है और एक आदेश भी है बेटा ये लेकर के मनोज भाई के घर चले जाओ और इसको देते हुए यह बोलना चाहिए बोलकर के पिताजी एक वाक्य बोलते हैं क्या वाक्य है ये पिताजी ने भिजवाया है ऐसे बोल करके उनके हाथ में देना ठीक है ना तो इधर क्या है पिताजी के द्वारा पिताजी ने भिजवाया है वो एक सिंगल इन्वर्टर कोमा में डालेंगे ना ये पिता के द्वारा आदि ही है उसको वैसे के वैसे के उनको करना चाहिए बाक, बाकी उसमें केवल पिताजी इन्वर्टर कोमा में मंत्र मात्र नहीं दिया उसके अलावा उन्होंने ले कहा लेकर जाओ मनोज भाई के घर जाओ ये वहां आजा भी दी है और वहां ऐसे कहने के लिए भी कहा इसी प्रकार वेद मंत्र को देखते हुए हमें धर्म का कोई बोध, कोई बोध वेद वेद मंत्र के द्वारा हम नहीं नहीं कर सकते हैं क्योंकि मंत्रों की की रचना शैली ऐसे है इसके लिए ऋषि ने क्या कर दिया ऋषि ने उन वेद मंत्रों के आधार पर उनकी विनियोग की जो शैली है वह शैली को अपने वाक्य में बता दिया अब इन दोनों में हमें वेद ज्यादा महत्व है पूर्ण है ऋषि के वाक्य कम महत्वपूर्ण है उस प्रकार उसमें उच्चावज भाव रखना नहीं चाहिए इसके लिए ऋषि ने क्या कर दिया कर्म करते वक्त उच्चावज भाव हाँ तत्व के बारे में विचार करेंगे तो उच्चावज बोध भौ, भौ, होगा ना एक पहले हुआ है दूसरा बाद में हुआ है यह डिफरेंस तो रहेगा पर एक कर्म को करते हुए जैसे ऋषि की बात श्रद्धास्पद है उस प्रकार मंद्र की बात भी है जैसे मंद्र में हमारी श्रद्धा है उस प्रकार ऋषि के वाक्य में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए तो वास्तव में ये कृष्ण यजुर्वेदी इस ऋषि के मंद्र ब्राह्मण और वेद नामदयम बोलने का ये परिभाषा बना करके सिखाने का यही लाभ हमें हुआ ठीक है ना तो ये केवल कृष्ण यजुर्वेद में नहीं यही शैली शुक्ले झुर्मेद में चलता है यही शैली सामवेदियों का है यही शैली अधर्वेदियों का है यही शैली का है ठीक है ठीक ना तो इसी प्रकार क्या है चौदना लक्षण रूप से ईश्वर की चौदना है ये करो ये मत करो बोल करके और ईश्वर की चौदना को कौन इस प्रकार स्पष्ट रूप से बता दिया ईश्वर की चौदना को स्पष्ट किसने किया ऋषि ने क्योंकि ऋषि ने उसको देख लिया ऋषि ने उसको पाया ऋषि ने उसको समझा ऋषि ने उसकी गहराई में उतरी है और ऋषि ने क्या कर दिया उससे आ, अच्छे फल को प्राप्त कर दिया निंदित कर्मों से स्वयं बचते हुए पाप से मुक्त हुआ और क्या है वाझनीय कर्मों को स्वयं करते हुए अच्छे फल का पात्र बना उसके बाद में वो ऋषि हमें कर रहा है इस प्रकार आपको करना चाहिए तो क्या है हमें विश्वास करने की वहां आवश्यकता है अविश्वास वहां नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनको जीवन को देखिए वो स्वयं पवित्र बने हुए हमें दिखाई देगा क्योंकि उसके से परीक्षा करके देखिए उसके अंदर की पवित्रता हमें दिखाई देगी तो जब तक पवित्रता दिखाई नहीं देती है ना तब तक उसको स्वीकारना नहीं उस गुरु को नहीं स्वीकारना है इसलिए परीक्षा तो चलती है इसी प्रकार क्या है धर्म के सामान्य लक्षण करने के बाद अब तीसरे सूत्र में आएंगे क्योंकि गहरा विषय है इसमें कुछ बातें ऐसी होती है ना हमारी अभी की मान्यता के विपरीत शायद हमें प्रतीत हो सकता है इसलिए क्या है विपरीत हमें प्रतीत नहीं होना चाहिए इसलिए क्या करना चाहिए विपरीतता प्रतीत न होने के लिए सावधानी से हमें इस शास्त्र का थोड़े संयम पूर्व ही अध्ययन करना चाहिए आगे कहते हैं तस्या निमित्त परिष्टि स्य निमित्त परिष्टि दो शब्द है दो पद है सूत्र में यह तीसरा सूत्र है तस्य का मतलब उस चौदना लक्षण वाला अर्थ जिसका नाम धर्म है निमित्त परिष्टि परिष्टि क्या है परीक्षा निमित्त परिष्टि निमित्त की परीक्षा हम करेंगे ऋषि ने यद्यपि दूसरे सूत्र में कहा जिसमें प्रेरणा विद्यमान है ठीक है ना वही धर्म का लक्षण है यदि भी बता दिया परंतु केवल बताने मात्र से क्या होता है किसी का विश्वास होना है कोई जरूरी नहीं है तो किसी को विश्वास दिलाने के लिए क्या करना चाहिए थोड़ी परीक्षा भी हमें चलानी चाहिए इसलिए क्या करेगा तीसरे सूत्र में कहा आगे हमारे जो अभी का जो प्रकरण है वो धर्म को बताया धर्म की जिज्ञासा को प्रारंभ कर दिया उसके लक्षण को बता दिया अब क्या है वो लक्षण की थोड़ी परीक्षा हम करेंगे इसलिए कहा तस्या निमित्ता परिष्टि ही अर्थ लिखिए चौदना लक्षण वाले चौदना लक्षण वाले उस धर्म का चौदना लक्षण वाले मा उस धर्म का धर्म का जो निमित्त है जो निमित्त है उसकी परीक्षा उसकी परीक्षा की जाती है उसकी परीक्षा की जाती है सूत्र का है, है? ठीक कोई पूछते हैं अपने ये चौदह लक्षण को अर्थ व्याख्या करते हुए आपने कहा ना पिता के आदेश लौकिक उदाहरण दिया ठीक है तो कोई पूछते है कि पिता की आज्ञा को या पिता की वाणी को सुने बिना क्या हमें धर्म का बोध नहीं हो सकता जैसे कि आधुनिक शास्त्रकार मानते हैं ना अभी के जो समाजवादी क्या मानते हैं समाज में जब पैदा हुआ था उस समय हमें कुछ ज्ञान नहीं था कोई शब्द के उच्चारण भी हमें नहीं आता था शब्द क्या है यह भी हमें पता नहीं था धीरे धीरे धीरे हमने देखने लगा तो क्या है कुछ पक्षियों की आवाज कुछ जानवरों की आवाज जब हमें अपने कान पर सुनाई दी तो हमने धीरे धीरे नकल करने लगा इसी प्रकार धीरे धीरे धीरे धीरे मनुष्य धार्मिक होते गए ऐसे एक वाद है ना संसार में ऐसे के वाद है अब इसलिए निमित्त वृष्टि में इस वादी की परीक्षा भी की जाएगी उस वादी की परीक्षा भी की जाएगी की जानी चाहिए ना अब अगले सूत्र में इसकी परीक्षा है सूत्र का सूत्र लिखिए पुस्तक तो है ना हाथ में हा सत्संप्रयोगे सत्संप्रयोगे पुरुष इंद्रिया तत्क्ष तत ये सूत्र है विद्यमो बलम्भत्वाद विद्यमान बलंभत्वाद्रयोगे पुरुष से इंद्रिया बुद्धिजन्म तद प्रत्यक्ष अनियमित विद्यमो बलंबत्वाद अर्थ लिखने से पहले शब्दों को थोड़ा समझेंगे क्या है इंद्रिया सबसे पहले हम लेंगे इंद्रिया नाम का मतलब नेत्रादि इंद्रिया नाम यानी घ्राण आदि इंद्रिया इंद्रियों को नाम बताइए ग्राणम रसनम चक्षु तोग श्रोत्रम यह पुरुष का इंद्रिय हा तो इंद्रिय कितने हैं पांच है इसलिए कहा इंद्रियाणाम इंद्रियों का सत्संप्रयोगे सत्संप्रयोग जब हम इंद्रियो को खोलेंगे प्रवृत्ति करने की क्षमता है इंद्रिय में जब उस इंद्रियों को प्रवृत्ति करने के लिए जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा इंद्रिय का संप्रयोग हो जाएगा इंद्रिय का संप्रयोग हो जाएगा तो सत्सप्रयोग का मतलब संप्रयोग होने पर पुरुष अपने सज्जित इंद्रियों को अमुक विषय को पकड़ने के लिए उस विषय पर जब इंद्रियो को लगाएंगे ना उस लगाने का नाम ही सत्संप्रयोग है जब लगाएंगे ना तो उसके एक परिणाम आएगा वो परिणाम क्या है प्रत्यक्षम पुरुष तद प्रत्यक्षम पुरुष से बुद्धि जन्मा पुरुष की बुद्धि में पुरुष के अंधकरण में एक ज्ञान का उदय हो जाएगा बुद्धि जन्मा का मतलब ज्ञानोदय हो जाएगा किसी शब्द को कान से सुने किसी गंध को घ्राण से सूंखे किसी रस को रसना से चखले किसी स्पर्श को तुगिंद्री से जान ले या किसी रूप को अपने नेत्रों से देखे सबका परिणाम क्या है हमारी बुद्धि के अंदर एक अनुभूति होगी यानी अनुभूति क्या है तद प्रत्यक्ष इस अनुभूति को क्या कहता है प्रत्यक्ष कहता है समझ में आ गया ना? तो प्रत्यक्ष कब होगा इंद्रियों के प्रयोग होने पर होगा संप्रयोग सत्संप्रयोग भवधि कस्य भवधि प्रत्यक्ष किसको होता है पुरुषस्य से भवधि भावदी, बुद्धो भवधि कहा होता है बुद्धि में होता है किम भावधी? किम भावधी? क्या होता है एक एक ज्ञान होगा ना एक ज्ञान होगा उस ज्ञान का तसे किम नामा हा प्रत्यक्षम प्रमाण उसको प्रत्यक्ष कहता है ठीक है ना अनियमित इस प्रकार होने वाला जो प्रत्यक्ष है ना ये धर्म में निमित्त नहीं है धर्म में निमित्त नहीं है ठीक है एक उदाहरण के लिए अपने बच्चे को हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया उनको केवी, केवल दो ही बात सिखा दिया टट्टी कैसे करना चाहिए पेशाब कैसे करना चाहिए एक कैसे खाना चाहिए दूसरा तुमको खिलाएंगे पिलाएंगे रखेंगे इस प्रकार तुमको मलविर्जन करना चाहिए केवल इतना ही दिखाया और को और कोई जानकारी होने के लिए कोई कुछ नहीं दिखाया हमने तो एक दिन क्या कर दिया उस बच्चे को उसके कमरे से हम लेकर आए तो समय उनके माता जी दूध उबाल रही थी दूध को उबालने के लिए चूल्हे पर चढ़ाई हुई थी तो माता जी ने क्या कर दिया मेरा बेटा तो पास में है तो मैं अंदर जाकर के क्या है कबोर्ड से चाय का जो डस्ट पाउडर चाय पाउडर है ना ये चाय पाउडर लेके आऊ ऐसे अंदर चली गई परंतु पहले दिन क्या है उसके पति ने चाय बना करके उसको मिसप्लेस किया था इसलिए क्या है ढूंढ करके निकालने में थोड़ा देर हो गया मैं संभावना के आधार पर बोल रहा हूं अभी जो लेगा उसी उदाहरण को लेकर बोल रहा हूं हो सकता है ना इसे तो उतने में क्या हो गया दूध उबलते उबलते उबलते ऊपर आया ये बच्चा तो उधर से देख रहा है तो ऊपर ऊपर आते हुए वो देख रहा है ना उसका बोध उसके बुद्धि में हो गया ना उस दूध को बलते हुए प्रत्यक्ष देख रहा है वो बंद करेगा? नहीं, क्यों? आप देखिए ऋषि ने जो सूत्र इतना लंबा छोड़ा बनाया इसका अर्थ इतना सरल है इसका मतलब सिखाए बिना धर्म का बोध किसी को नहीं होता यही बताया इसलिए कहा अनियमितम इस प्रकार पांचों इंद्रियों से समय समय पर होने वाला ज्ञान धर्मुक को करने में कोई कारण नहीं ऐसा तो हम कितने देखे तो कितने धर्मिष्ट होना चाहिए नहीं जब तक अनुशासन नहीं होगा जब तक करके नहीं दिखाएगा जब तक आदेश दे करके उनसे बार बार नहीं कराएगा तब तक धर्म का बोध मनुष्य को क्योंकि धर्मिष्ठ तो मनुष्य ही है क्योंकि भरतघरि ने बोला ना धर्मो की तेषा अधिको विशेषा मनुष्य में ही धर्मिकी की अधिकता होती है पशु जानवरों में धर्म नहीं है जानवरों में केवल आहार निद्रा आहार निद्रा भय मैधुन जा मनुष्य में भी है परंतु मनुष्य में जानवरों की अपेक्षा से धर्म का बोध है यह धर्म का बोध आ उनको बताने से उनको प्रेरणा देकर के उनको उनको कराने से ही होता है इसलिए कहा धर्मम चरा धर्मम चरा इसलिए कहा अनियमितम इस प्रकार पांचों इंद्रियों से समय समय पर होने वाला प्रत्यक्ष जो है धर्म में कारण नहीं यदि कारण होता तो दूध उबलते हुए निकलते वक्त एक गाय को सामने बांधे ना गाय भी देख सकती है दूध उबल करके आ रहा है कोई सफेद सफेद कोई वस्तु तो उसको भी धर्म का बोध हो जाएगा ना परंतु होता नहीं ठीक है ना क्यों कहा विद्यमान उबलम उबल्बत्वाद वो केवल सामने जो है ना उसको देख सकते हैं सामने जो है उसको आ केवल डाटा मिलेगा उसको उसको केवल आपके कंप्यूटर के अंदर एक के पीछे एक करके अब करोड़ों डाटा डाल दीजिए क्योंकि कोई कोई कंप्यूटर में इतने सामर्थ्य है एक करोड़ों की मात्रा में डाटा को अपने अंदर रखता है रखता है तो ये डाटा मिलने से कंप्यूटर को धार्मिक होना चाहिए नहीं होता कोई कंप्यूटर धार्मिक नहीं है इसी प्रकार केवल प्रत्यक्ष पांजों इंद्रियों से प्रत्यक्ष देखते रहने से धर्म में बोध होगा ये आशा कभी नहीं करनी है कोई कोई इसलिए ये साइंटिस्ट लोग जो बोलते हैं ना पर आजकल ज्यादा जोर देकर के वादा नहीं करते लोग पहले जो बोलते थे पहले तो कुछ समझ में नहीं आता था मनुष्य के बच्चे को बाद में धीरे धीरे धीरे धीरे वातावरण के साथ फिट होते होते होते धीरे धीरे जानकारी उसके अंदर धीरे धीरे बढ़ती गई बाद में आज जैसे डेवलप्ड मनुष्य हुआ है ऐसे ये जो सिद्धांत है इधर कट जाता है और जो उदाहरण जो दे दिया ये उदाहरण उदाहरण से हम सबको स्पष्ट है कि इस प्रकार कोई धार्मिक बनने वाला है वाला नहीं है इसलिए क्या है इंद्रियों से होने वाला प्रत्यक्ष को पाते पाते पाते व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष ज्ञान ही धर्म का लक्षण है तो प्रत्यक्ष ज्ञान धर्म का लक्षण नहीं प्रत्यक्ष जान से हमें लाभ तो मिलेगा परंतु धर्म की वृद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण डायरेक्ट क्या नहीं कारण नहीं ठीक है ना अब सूत्रकार थी लिखिए पांजोम पांजोम ज्ञानेंद्रियों का पांचोम ज्ञानेन्द्रियों का नाम पता है ना पांचोम ज्ञानेन्द्रियों का अपने अपने विषयों के साथ अपने अपने विषयों के साथ संयोग होने पर पुरुष के यानी मानव के पुरुष के पुरुष की बुद्धि में होने वाला बोध उसको प्रत्यक्ष कहते हैं उस बोध को प्रत्यक्ष कहते हैं वह प्रत्यक्ष धर्म की उत्पत्ति में धर्म की उत्पत्ति में कारण नहीं है धर्म की उत्पत्ति में कारण नहीं है क्योंकि क्योंकि क्योंकि प्रत्यक्ष केवल विद्यमान वस्तु की विद्यमान वस्तु की सत्ता को बताता है प्रत्यक्ष प्रमाण केवल विद्यमान वस्तु के सत्ता को बताने वाला है एक उदाहरण बोलता हूं तो मैं बोलता हूं रमेश जी के पापा ने कार खरीदा एक इंफॉर्मेशन है जिसको बताया जिसने बताया दोनों को पता है कार क्या है दोनों को पता है कार क्या है और किसके पिता ने खरीदा रमेश के पिता ने क्या खरीदा कार को क्या किया खरीदा ठीक है ना तो इस वाक्य को कई एंगल से देखेंगे तो सबका उत्तर आ जाएगा ना प्रत्येक प्रश्न का एक एक पद उत्तर है समझ रहे ना तो मेरे ना, दादी माँ ने पूछी मेरे दादी माँ ने ये पूछी मेरे से ये बताते वक्त इधर तो गांधीनगर के अंदर ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों को कार है मुझे क्या ऐसे सैकड़ों हजारों व्यक्तियों को कार है उसे मुझे क्या मेरे कोई काम होने वाला है नहीं होने वाला है ठीक है ना तो हजारों व्यक्ति गांधीनगर में रहता है हजारों के पास कार है वो जानकारी आपको भी है मुझे भी है मात्र इस जानकारी से किसी धर्म की उत्पत्ति कोई पुण्य पापी की उत्पत्ति नहीं होती आ, वि, नहीं, विद्यमान पदार्थ के ज्ञान होने से विद्यमान पदार्थ की ज्ञान होने से थ विद्यमान किसी पदार्थ के ज्ञान अपने इंद्रियों के द्वारा हो होना यह जो इंफॉर्मेशन जो कलेक्टिव इंफॉर्मेशन है ना यह कोई धर्म नहीं जैसे कंप्यूटर के अंदर हमारे द्वारा डाला गया डाटा के समान ना कंप्यूटर के लिए उपयोगी है ना हमारे लिए उपयोगी है समझ में आ गया ना तो किसी का कोई काम का नहीं है जब किसी का कोई काम का ना होते हुए हजारों वस्तु संसार में रहेगा ठीक है ना तो धर्म क्या है धर्म यह बताएगा उस वस्तुओं से उन वस्तुओं का क्या क्या गुण है उन वस्तुओं से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस उपदेश में धर्म है समझ में आएगी के ना केवल वस्तुओं के, वस्तु के उपलब्ध होना वस्तुओं के ज्ञान होना यह धर्म नहीं है परंतु विद्यमान पदार्थ से हम ये कर सकते हैं यह करना चाहिए उन पदार्थों को इस प्रकार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इस प्रकार अनुभवी व्यक्ति के विवेचनात्मक जो प्रेरणा रूप जो कथन है वो धर्म की उत्पत्ति में कारण है आज देखिए पुस्तकों की संख्या कितनी है बहुत सारी है और ये बहुत सारी पुस्तकों में वैरायटी कितने है बहुत सारी वेराइटी है उसके पाठक कितने हैं और भी बहुत सारे हैं। इसके विक्रेता कितने हैं? बहुत सारे हैं। इस प्रकार देखिए एक एक प्रश्न का बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। परंतु संसार में धर्म तो धर्म की मात्रा बढ़नी चाहिए ना और मान लीजिए हमारे पास कलेक्टिव इंफॉर्मेशन कितने हैं? परंतु कलेक्टिव इंफॉर्मेशन एक पक्ष में है तो हमारी धार्मिकता को हम अपने कसौटी पर जब कसेंगे ना तो हम कम धार्मिक है ज्यादा इंफॉर्मेशन है परंतु कम धार्मिक है इससे क्या सिद्ध हुआ यह जो इंफॉर्मेशन वो सिंगुलर हो या कलेक्टिव हो ये धर्म की उत्पत्ति में कारण नहीं फिर क्या करना फिर क्या कारण है इस कलेक्टिव इंफॉर्मेशन के गुण और दोष को समझते हुए उसको जब हम इस्तेमाल करेंगे उसको हम उपयोग में लाएंगे अन्यों को उसके उपयोग से लाभान्वित तो करेंगे इस प्रकार लाभान्वित करने में धर्म की उत्पत्ति हो जाती है तो लाभान्वित करने के लिए जिसने प्रयोग करके पहले देखा है उस व्यक्ति के क्या चाहिए उस व्यक्ति की प्रेरणा हमें चाहिए इसलिए क्या है प्रत्यक्ष प्रमाण कितने प्रमाण है हमारे पास प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द आदिह्य अर्थापति संभव अभाव बोल करके इस दर्शन के अंदर आठ प्रकार के प्रमाण हैं, आठ प्रकार के प्रमाण क्या क्या है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द चार हो गया ऐतिह्य अर्थापति संभव अभाव ठीक है अब प्रत्यक्ष की हमने प्रत्यक्ष की बात देख ली प्रत्यक्ष क्या है केवल वस्तु की सत्ता को बताने वाला प्रमाण है उससे धर्म की उत्पत्ति नहीं होती है यदि होती होगी तो क्या होगा जिनों ने, जिन जिनों ने देखा, जिन लोगों ने जिसको देखा वो सारे धार्मिक होना चाहिए परंतु देखने से कोई धार्मिक आज तक देखते देखते कोई धार्मिक नहीं बना है इससे क्या है हम उसको प्रत्यक्ष को धर्म के निमित्त के रूप में इंदू लगाएंगे यह धर्म में साधन समझ में ना चौथा सूत्र अब परीक्षा कैसी परीक्षा है हमने तो कई बार इस परीक्षा को तो कर चुके हैं, इस परीक्षा को कई बार हम लिख चुके हैं उसका रिजल्ट भी हमें मालूम है परंतु उस रिजल्ट को एक दार्शनिक पश्चातल में एक दार्शनिक वातावरण में एक दार्शनिक बैकग्राउंड में उसको प्रसन्न करना यह केवल ऋषि ही कर रहा है हम इसको दूसरों तक कन्वे करने के लिए एक आख्या शैली हमारे पास नहीं है प्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो धर्म में साधन क्यों नहीं है हमें मालूम है परंतु हम अन्यों को बता नहीं सकते हैं क्योंकि हम ज, हमारे जो ज्ञान है हमारे जो अनुभव है इस अनुभव अनुभव को एक दार्शनिक भाषा में अनुवाद करने की कला हमारे पास नहीं है ऋषि तो क्या करता है हमारे पास जो है ना उसको एक दार्शनिक दृष्टिकोण से उसको प्रस्तुत करते हुए एक शास्त्र के रूप में पीड़ी -पीड़ी करने के लिए करके रख रहा है। कोई नए नए सिद्धांत की उत्पत्ति ऋषि इधर नहीं कर रहे हैं जो भी करेंगे ना वह विद्यमान पदार्थ की ही व्याख्या करते हैं अब आगे देखेंगे सूत्र संख्या अर्थ हो गया हो गया ना पटे साहब हाँ जी अब आगे कहते हैं हाँ। सूत्र पढ़ेंगे औत्पत्ति शब्द अर्थेना अर्थेन संबंध तस् ज्ञानम उपदेश अव्यतिका नहीं अव्यतिक अर्थे तु प्रमाण बादरायण से अनपेक्षा तो कह शब्द का अर्थे न संबंध शब्द का उसके अर्थ के साथ संबंध है यह संबंध कैसा है औत्पत्ति का है औपत्ति का मतलब जब शब्द की उत्पत्ति हुई वो समय यह अर्थ विद्यमान था जब शब्द की उत्पत्ति हुई अब मान लीजिए संसार में बहुत सारे शब्द है ना इसमें कोई शब्द ऐसा नहीं है जो ऐसा है कोई अविद्यमान वस्तु का नहीं हाथ या ने कहा सत्व प्रधान नामानी जितने भी नाम संसार में होंगे जितने भी शब्द पद संसार में होंगे ये सारे शब्द कोई ना कोई विद्यमान पदार्थ को बताने बदा। वाला है इसलिए देखिए बच्चा होते ही हम नाम ढूंढ लेते हैं क्योंकि ये नामहीन ना हो जाए और बच्चे होने से पहले भी नाम नहीं रखता है क्योंकि नाम जो होता है जो वस्तु होती है ना उसका होता है ना इसलिए बच्चे होने से पहले नामकरण नहीं होता और बच्चे जब पैदा होता है जरूर नामकरण होता है ये नामकरण की यह हाँ ये शैली है उसी प्रकार जब भगवान ने वेद के अंदर शब्दों को रखा तो क्यों रखा क्योंकि उस शब्द के द्वारा बताने योग्य पदार्थ को उन्होंने पहले बना करके रखा है तो एक पदार्थ को जब वो बना देता है ना उस पदार्थ का नाम भी वो रखता है जब वो दूसरे को बताता है बनाता है दूसरे का नाम भी रखता है तीसरे को बनाते वक्त का नाम रखता है जैसे संसार में होता ना एक दो तीन चार करके जैसे जैसे पदार्थ की उत्पत्ति होती जाती है, तदनुसार उसका नामकरण भी होता रहता है इसलिए इसलिए क्या है? ने कहा शब्द के अर्थ के साथ जो संबंध है औ स्वाभाविक है इसमें अस्वाभाविकता कुछ भी नहीं है कब आएगा जब वस्तु हो उसका नाम ना हो जब नाम हो उसके मुताबिक वस्तु ना हो तो असमंजस आएगा परंतु ऐसे होता नहीं है जितने वस्तु है उसको उतना नाम होता है जितने नाम होते हैं उतने वस्तु होती है इसलिए क्या है वस्तु के प्रत्येक नाम अपने वस्तु को बताने में समर्थ है प्रत्येक नाम पद अपने वस्तु को कम से कम उस वस्तु की सत्ता को बताने के लिए नाम समर्थ है इसलिए पानिनी ने क्या कहा पाणिनी ने कहा हम मात्र राम ऐसे कोई नाम का उच्चारण करेंगे ना तो हमारे प्रयत्न के बिना ही एक क्रिया आकर के जुड़ती है अपने आप क्या है वो राम अस्ति हम राम ऐसे कह दो मात्र या अहम ऐसे कहो तो एक क्रियापद आकर के जुड़ेगा स्वाभाविक रूप से अहम अस्मी तम असी सह अस्ति तगत अस्ति ईश्वर अस्ति औषधि अस्ति वनस्पत सन्ती तो जितने भी पद होते हैं ना तो एक स्वाभाविक क्रिया के साथ उसका संबंध होता है वो स्वाभाविक क्रिया कौन सी है अस्तित्व वाली क्रिया उसके साथ जुड़ती है अब इसलिए संस्कृत में यह नियम बनाया राम अस्ति ऐसे भी कर सकते हैं और राम ऐसे भी कर सकते हैं और दोनों का तात्पर्य एक ही है अस्थिक्रिया का व्यवहार हम वाक्य में करे या अस्थिक्रिया का व्यवहार हम वाक्य में न करें उस दोनों वाक्यों में कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि नाम जितने भी होते हैं सत्व प्रदान होते हैं यानी विद्यमान पदार्थों के ही होते हैं पदार्थ है तो उसका नाम भी है इसलिए ऋषि ने क्या इस अनुमान पर आ गए औपत्ति वस्तु शब्द न संबंध शब्द के अपने अर्थ के साथ एक स्वाभाविक संबंध विद्यमान है ठीक है स्य ज्ञानम उपदेश तस् उस संबंध का ज्ञानम उस संबंध का ज्ञान साधन कौन सा है यानी ये नाम ये वस्तु इस नाम बोलेंगे तो इस वस्तु को लेना चाहिए यह नाम बोलेंगे तो इस वस्तु को लेना चाहिए संज्ञा में हम इतने बोलेंगे तो उस वस्तु को इतनी संज्ञा में लेना चाहिए ज्ञान कैसे होगा हाँ इसको जानने वाले कोई व्यक्ति इसको जान करके हमें उपदेश करेंगे हाँ इसलिए माता माता बच्चों को कैसे सिखाती है देखो बेटा देखो बेटा कौआ मैं मां ये पिता और आज भी देखिए मैं इनको पांडे जी को लेकर के आता हूं तो आप कोई पांडे जी से पूर्व परिचित नहीं है तो मैं बोलता हूं हाँ ये पांडे जी है अवधेश प्रसाद पांडे जी है और ये गुजरात सरकार के अंतर्गत जो सेंट्रल डिजाइनिंग ऑफिस है वहां असिस्टेंट इंजीनियर है ये सेक्टर दो डी में वहां रहता है इनका घर का भी नाम है वेदन इडम रेखा है इनकी तीनों बेटिया हैं ठीक है ना तो बेटियों का नाम भी बोल देता हूं अब इनका घर विद्यमान है इसलिए नाम आ गया अवधेश प्रसाद पांडे यह व्यक्ति विद्यमान है इसलिए उसको नाम है बेटी ये भी एक वस्तु का नाम है ना कलेक्टिव नोन है यह भी विद्यमान वस्तु का होता है और इनका यह इंजीनियर एक नाम है ना यह भी विद्यमान सत्ता की होती है उसकी सत्ता होती है इसलिए नाम होता है तो इस प्रकार ये सारे के सारे विद्यमान होते हुए ये जो इंसान जो दिखाई दे रहा है ये इंजीनियर है ये मेरे बताए बिना जानने वाले व्यक्ति के द्वारा बताए बिना या उस व्यक्ति को स्वयं बताए बिना अन्यों को ज्ञान नहीं होता ठीक है ना इसलिए कहा तस्या उपदेशः ज्ञानम उस संबंध को समझने का जो साधन है मुंह से बोलना है इसका नाम क्या है इसका नाम है व्यवहार इसका नाम है व्यवहार कभी बोलते हैं ना ये वो जो व्यक्ति है दूर में दिखाते हुए हम बोलते पास में नहीं बोलते हैं दूर में दिखा करके बोलते हैं जो घूम रहा है ना अब बिल्कुल बड़ा अधार्मिक है उसके साथ आपका संबंध नहीं करना नहीं करना, करना। यह व्यक्ति समझ लेते हैं कैसे क्योंकि हमने विधिवाक्य में बता दिया धार्मिकों के साथ संबंध बनाओ धर्म बढ़ेगा तुम भी धार्मिक होंगे अधार्मिक के साथ तुम्हें संबंध नहीं बनाना चाहिए क्योंकि अधार्मिक के साथ संबंध बनाएंगे तो नहीं एकांतिक में नहीं बोलना चाहिए कभी कभी हमारे संबंध से वो धार्मिक भी हो सकता है हो सकता है परंतु बोलने वाले व्यक्ति देखते हैं ये धार्मिक प्रकरण में धार्मिक कमजोर है या आधार्मिक कमजोर है यदि आधार्मिक बलवान होता धार्मिक कमजोर होता तो संघ से हा आधार। अधार्मिक धार्मिक को आधार्मिक बना देगा यदि धार्मिक बलवान होता तो कमजोर आधार्मिक के साथ उसका संबंध जुड़वा दीजिए आधार्मिक को बलवान होने के कारण अपनी बात को उनसे मनवाएंगे इसलिए प्रकरण को देखना चाहिए इसलिए एकांत में यह नहीं बोलना चाहिए ठीक है ना स्वामी दयानंद से कोई जाकर के बोले यह स्वामी सत्यपति जी से बोले स्वामी जी आप तो बहुत झूठे हैं व्यक्ति आप उससे बात नहीं करनी है ये हमें कहने योग्य नहीं है क्योंकि ये कहेंगे ना शायद हम सत्यपति जी को अपना बच्चा मान रहे हैं अपना बच्चा का मतलब अपने से भी कमजोर मान रहे हैं इसलिए ये नहीं कहना चाहिए इसलिए स्वामी जी कहते हैं झूठा फले हो पर परंतु धीरे धीरे धार्मिक हो जाएगा ठीक है ना इसलिए उसको ले लो तो हमें लेना चाहिए क्योंकि आ, उसके अंदर हिम्मत इसलिए आया है उसके अंदर आत्मविश्वास है क्योंकि उसके अंदर तपस्या है वो तपस्या के द्वारा वो अपने व्यक्तित्व को ऊंचे स्तर पर प्रतिष्ठित किया हुआ है श्री उनके वाणी पर हमें विश्वास करते हुए अधार्मिकों को अपने संस्था में लेना चाहिए और जीसस क्रिस्ट ने क्या बोला हेट दिन नॉट द अब पाप से विरोध करो पाप करने वाले से विरोध मत करो क्योंकि पाप करने वाले कल धार्मिक बनेगा ना तो विरोध रखेंगे तो क्या होगा हमारे साथ नहीं आएगा वो इसलिए देखिए आज आज जो धार्मिक धार्मिक बना हुआ है और जो कल बनने वाला है तो मानव को जीसस ने क्या कर दिया दो कोटी में रख दिया तो इसी प्रकार बहुत सारी बातें होती है और श्री बुद्ध ने अंगुलीमाल को देखने से बात करने से दर्शन देने से इनकार नहीं किया इसका परिणाम क्या हो गया बुद्ध प्रबल होने के कारण अंगुलीमाल को इस तरह खींचा जहां मोमडम होता है वो मोम वाली वस्तु अन्य कम मास वाले वस्तु को खींच लेता है अपने आकर्षण में ले लेता है इसलिए सारे सूर्य की सूर्य के तरह मुख करते हैं ना हमारी बुद्धि को तेज बना वो बोल करके सूर्य को देखते हैं इसलिए सूर्योदय से पहले उठते हैं क्योंकि सूर्य आने से पहले हम तैयार हो जाए सूर्य के दर्शन करने के लिए और अग्नि हमसे भी प्रबल है इसलिए अग्नि की उपासना हम करते हैं अग्नि को सामने देखते हुए हर रोज अग्नि को देखते हैं ना तो बोलते हैं अरे अग्नि को देखेंगे तो मन जो है ना अग्नि के आकार में हो जाएगा इसलिए देखिए फैंसी ड्रेस करा ये वास्तव में एक प्रकार का फैंसी ड्रेस का साइकोलॉजी है इसमें एक व्यक्ति स्कूल के अंदर बच्चे को हम फैंसी ड्रेस में जो भेजते ना वैश्वनता में तो बोलते हैं बेटा आप स्वामी दयानंद दे का वेश वैशानो तो उस प्रकार क्या है स्वामी दयानंद दे के दो लाइन है ना हम उसको कंडस्थ करा देते हैं ठीक है ना तो कोई पूछते है क्या इतने करने से धार्मिक हो जाएगा तो एक ही उत्तर है जब सूर्य अस्तमित हो रहा था ना तो सूर्य ने चिल्ला चिल्ला करके पूछा मेरे अभाव में कौन उजाला देगा तो एक दिया सामने आ गया तो बोला मैं करूंगा जितने मेरे से हो, मैं होगा जितने मेरे से हो इसलिए क्या है वैसा प्रचार प्रचन्नता करेंगे और दयानंद के वाक्य को थोड़े क्षण के लिए भी रेटेंगे ना बिल्कुल सिरो से भी थोड़ी उजाला तो उसके अंदर उसके कारण आ सकती है इसलिए ओ भी क्या है सराहनीय है क्योंकि अल, अल्प में तो उससे भी होता है तो है प्रकार क्या शब्दार्थ के के संबंध स्वाभाविक होने पर भी जब तक किसी जानकार वाले व्यक्ति उपदेश नहीं करेंगे तब तक क्या होगा उस शब्दार्थ संबंध का बोध हमें नहीं होगा इसलिए शब्दार्थ के नित्य शब्दार्थ संबंध के बोध होने में उपदेश कारण है इसलिए उपदेषा इसलिए देखिए स्वामी दयानंद जी ने क्या लिखा संसार में संसार को धर्म मार्ग दिखाने के लिए उपदेषाओं की जरूरी है तो आर्य समाज ने क्या कर दिया उपदेश महाविद्यालय खोल दिया उपदेशक महाविद्यालय खोल दिया ठीक है ना आज देखिए इसी को ईसाइयों ने ले लिया उपदेशक बनाना उसको बाइबल कंटस्थ करा देता है छोटी मोटी व्याख्या करके सुनाते हैं उसके बाद में क्रिस्ट के जीवन के बारे में सिखाते हैं उनकी अल्बुद सिद्धियों के बारे में सिखाते हैं बाद में बोलते हैं तुम जाकर के प्रचार करो पैसा भी खूब देता है और मुफ्त में बाइबल भी छप करके देता हैं अंध में क्या होगा वो प्रवक्ता बनते हैं आज देखिए ये, ये ये वजन प्रघोषण करने के लिए कितने कितने चैनल्स रेडी है आजकल इस्लाम धर्मों में भी ये चैनल्स आ गए उसमें भी डिबेट्स होता है उसमें भी तर्क वितर्क होता है, समझ में आगे ना तो इस प्रकार क्या है नित्य शब्दार्थ शब्दार्थ के संबंध के नित्य होने पर भी जब तक कोई उपदेष्टा इस शब्द का ये अर्थ है नहीं बताएंगे तब तक क्या होगा पिछली पीढ़ी को उस शब्दार्थ संबंध का बोध नहीं होगा तो प्रश्न आएगा ऐसा हेतु तो सृष्टि के प्रारंभ में ये शब्दार्थ के बोध जो पहला मानव पैदा हुआ उसको किसने दिया तो उसका एक ही उत्तर है हां जैसे कि जैसे कि हम जो अपने अपने शत्रुपक्ष के राजा को मिच करने के लिए अपने पोन्स को आगे बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे ना तो ये राजा क्या करेगा कोई मंत्री नहीं कोई रुख नहीं कोई बिशप नहीं कोई सोल्जियर नहीं तो राजा क्या करेगा जो भी पीछे जगह उपलब्ध है उसमें एक एक कॉलम एक एक कॉलम पीछे पीछे जाएगा तो प्रकार देखिए, मेरे को ये शब्दार्थ का उपदेश किसने दिया मेरे गुरु ने मेरे माता ने मेरे पिता ने समाज के बहुत सारे व्यक्तियों ने और उनको उनके पीछे वाले लोगों ने इस प्रकार पीछे पीछे जाइए अंत में देखिए एक ही कॉलम बेचेगा कौन सा आदि मानवों को ये धर्म का बोध शब्दार्थ संबंध का बोध किसने दिया तो उसके उसके पीछे बोध देने वाला एक ही शक्ति है वो ईश्वर। इसलिए उधर कोई कोई और कोई, वहां क्या है विकल्प ही नहीं है वहां कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस प्रकार ये क्या है हमारी ये जो धर्म चर्चा है हमें ऐसे स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां कोई ऑप्शन नहीं होता वहां संदेह करने की आवश्यकता नहीं होती है आगे क्या कहा ज्ञान उपदेश अव्यतिरेक कहा अव्यतिरक कहा यह ध्यान देने योग्य बात है इस प्रकार शब्द के शब्द और अर्थ के संबंध को जानने वाला व्यक्ति उसके बोध कराने के लिए जो उपदेश देगा ना ये उपदेश अव्यतिरेक विपरीत अर्थ को बताने वाला नहीं होता नहीं होगा इसलिए क्या है विपरीत नहीं होता इसका मतलब सही में जो शब्द है सही में जो अर्थ है ऐसे उपदेश करने वाला व्यक्ति वैसे के वैसे उपदेश करेंगे ना तो उसमें क्या होगा कोई विपरीत अर्थ नहीं निकलेगा ठीक है ना अपने बच्चे हमसे पूछेंगे ना ये कौन है तो हम गलत तो सिखाएंगे अग्नि को दिखा करके ये पानी है बेटा बोलेंगे नहीं बोलेंगे ठीक है और बोलेंगे कब बोलेंगे बच्चे पूरे सीखने के बाद बच्चा बार बार प्रश्न करेंगे ना ये क्या है ये क्या है हाँ तो मजाक के लिए हम बोलेंगे ये पानी है तो बच्चा क्या बोलेंगे ए दादा को कुछ नहीं आता ये हा ये पानी है बोलेंगे ठीक है ना तो बच्चा हमें हरा देता है अब इसलिए यहां पर भी जहां तक हो सके परंतु तो कभी कभी होता है एक बार क्या है कर्नाटक के गुलबरगा में आर्य समाज मंदिर में रह रहा था तो घूमने के लिए बाहर निकला मुझे तो रास्ता खो गया तो मैंने क्या है एक मूंगफली बेचने वाले एक लड़का था तो उससे पूछा कि गुलबरगा आर्य समाज के लिए कैसे जाएंगे तो उसने बोला तुम एक हिंदू है ना तो ऐसे जाना चाहिए <laughs> उन्हें उल्टा मार्ग बता दिया मुझे तो दूसरे एक फलवाला आ गया तो उनको डांटा बोला पंडित जी आपको नहीं करेगा एक बार तो धोखा हो सकता है इसलिए आगे क्या को? जब धोखा खाएगा ना आगे हम सतर्क हो जाएंगे इसलिए उसको भी हम दोषी नहीं ठहरा सकते क्योंकि हमें सतर्क बना, बनाने के लिए एक बार उसने गलत तर्क का प्रतिभान हमारे सामने आ, क्योंकि वो बताता है गलत तर्क को बताने वाला भी दुनिया में दुष्ट भी दुनिया में है हम दुष्ट है तुमको हमें स, हमसे सतर्क रहना चाहिए तुम जागरूक हो जाओ उन्होंने क्या कर दिया और रेड अलर्ट वहां घोषित कर दिया तो ये भी हमारे लिए फायदा हुआ ना फायदा हुआ ना इसलिए भत्रि ने बोला जीवन दु में शत्रुना मेरे शत्रुघन सदा के लिए जीवो क्योंकि तुम्हारे रहने से मैं सुधरा हुआ हूं ये सारे चापलूसी करेंगे तो मैं बिगड़ता बिगड़ता जाऊँगा तुम्हारे मेरे खंडन कर तुम मेरे खंडन करते हैं ना चलिए उस खंडन के डर से मैं अलर्ट हूं अलर्ट आगे कहते हैं अर्थे अर्थे अनुपलब्धे तद प्रमाणम अर्थे अनुपलब्धे तद प्रमाणम अर्थे अनुपलब्ध सही अर्थ के उपलब्ध न होने पर वो उपदेश हमारे लिए प्रमाण है जैसे कि जंगल में गए जंगल में जाने के बाद मान लीजिए हमें लाल चंदन चाहिए तो लाल चंदन का पेड़ जंगल में कहा है हमें पता नहीं है इसका मतलब जंगल हमें जंगल तो दिखाई देता है लाल चंदन क्या है वो भी हमें पता है पर उपलब्ध होगा है? हमें पता नहीं है है है यह अर्थ की ठीक वो समय जंगली जाति के एक आत्मी अमारे सामने मिले तो हमने क्या सोचा ये तो जंगल को पूरे जानने वाले हैं इनसे पूछ ले तो इनसे पूछ लिया उन्होंने दिशा दिखाई उनको पूर्व पश्चिम का कुछ ज्ञान नहीं है पर उन्होंने अंगुली दिखाई इस दिशा में आ, चले जाओ तो क्या हो गया आ, चंदन का जो स्थान हमें जब पता नहीं है ना ये है अनुप्लब्ध अर्थ इस अनुप्लब्ध अर्थ को उसके बोध होने के लिए वो जंगली जाति के उस व्यक्ति की जो है ना वो वाणी हमारे लिए प्रमाण हो गया ठीक है ना प्रमाणम बादरा तो जयमिनी ये दर्शन है जयमिनी मुनि का तो उन्होंने अपने गुरु का नाम लेते हैं यही मद बादरायन का भी है बादरायन, बादरायन का भी यही मद है जो मैंने कहा है क्यों ऐसे कोई उपदेश हमें मिलेगा ना फिर ऊपर नीचे देखने की कोई जरूरी नहीं है ऊपर नीचे कब देखेंगे ये उपदेश मिलने तक हम ऊपर नीचे देखेंगे दाय बाएं देखेंगे आगे पीछे देखेंगे कभी कभी बैठ भी जाएंगे जब उपदेश मिल जाएगा ना तो क्या होगा हमारा संदेह मिट जाएगा हमारी प्रवृत्ति उसी में हो जाती है इसलिए कहा अनपेक्षित वेद के अंदर यह करो ये नहीं करो जब उपदेश हमें मिलेगा ना उस उपदेश को लेकर के हमें चलना ही चाहिए क्योंकि उसमें अपेक्षा बुद्धि करने की वेद में ऐसा क्यों बनाया ये अपेक्षा बुद्धि करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वेद स्वयं प्रमाण है यही मत किसका है बाधरायन व्यास का भी है अर्थ लिखकर के समाप्त करेंगे प्रत्येक शब्द का प्रत्येक शब्द का अर्थ के साथ अर्थ के साथ जो संबंध है जो संबंध है वह स्वाभाविक है वह स्वाभाविक है इस स्वाभाविक इस स्वाभाविक संबंध को जानने का साधन जानने का साधन उपदेश है जानने का साधन उपदेश है उस उपदेश यानी वह उपदेश अर्थ से अर्थ से विपरीत नहीं है अर्थ से विपरीत नहीं है जब जब हमें अर्थ का अर्थ का बोध नहीं है जब हमें अर्थ का बोध नहीं है तब हमारे लिए वही प्रमाण है हमारे लिए वही प्रमाण है आज उपदेश है क्योंकि हम स्वयं नहीं जानते क्या करना चाहिए तो हमारे लिए और कोई चारा नहीं है उसको मानना ही पड़ेगा दरायन व्यास का भी यही मत है बादरायन व्यास का भी यही मत है स्वतः प्रमाण होने से स्वतः अपने आप अप। अन्य की अपेक्षा के बिना स्वतः स्वतः का मतलब हाँ जैसे बोलते ना मैं स्वयं गया इसका मतलब किसी के सहारा से नहीं स्वयं गया हाँ स्वयं सिद्ध है यानी वेदिक के अंदर जो विधि और निषेध है ये स्वयं सिद्ध है कैसे स्वयं सिद्ध है किसी ने कर दिया उसको फल मिला हम देख सकते हैं जैसे कहते हैं ना भूगोत् आकर्षण बल है इस कारण से जो भी वस्तु ऊपर उठती है वो नीचे गिरती है तो क्या करना चाहिए है तो एक का पत्थर को ऊपर डाल करके देखना सिद्ध हो गया ना आगे किसी से पूछने की जरूरी है नहीं है, नहीं ये इसलिए वो प्रमाण है क्योंकि बताए हुई अर्थ को सिद्ध करने का सामर्थ्य उस प्रकार के वाक्य में है तो नहीं तो वेद वाक्य के ऊपर कौन विश्वास करेगा कोई विश्वास नहीं करेगा इसलिए क्या है इस, इसके ऊपर श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए वेद के उपदेश के आधार पर हमें चलना चलकर देखना चाहिए तो चलकर के देखेंगे तो पता लगेगा सच है तो कुछ लोग क्या है ना ये क्या कर रहे हैं देखने के लिए भी आता है तो उनको भी देखिए हमें देख करके बोध हो जाएगा देखिए ऐसे चल रहा था उनको मिल गया तो मैं जाऊँगा तो मुझे भी मिलेगा ये जाएगा तो ये इसको भी मिलेगा कई बार परीक्षा करके देखिए वो स्वयं सिद्ध हो जाता है बाद में उसके विषय में आज धर्म के संबंध में संसार में किसी को कोई संदेह नहीं है क्या करना चाहिए पास होने के बाद क्या करना चाहिए तो दुनिया को देखते हैं तो पुराने जमाने में टेंथ पास होने के बाद क्या करते थे टाइप और शोटान के लिए जाते थे इसलिए सारे लोग आज क्या है दसवीं पास हो या ना हो तो क्या है कंप्यूटर सीखने के लिए जाते हैं तो इसमें दो दो दो-दो अक्षर वाले तीन तीन अक्षर वाले चार चार अक्षर वाले पांच पांच अक्षर वाले इंडियन डिग्रिया विदेश डिग्रिया बहुत सारी मिलती है तो डिग्री होने के बाद क्या हुआ अब देखिए उनको दस हजार रुपये है इसको बीस हजार रुपये है क्या सीखा टेंथ के बाद में कंप्यूटर सीखा तो मैं भी सीखने के लिए जाता हूं इसी प्रकार क्या होगा अंधानुग्रह नहीं है धर्म के विषय में तो व्यक्ति आगे वाले व्यक्ति को देखते है मेरे पहले गया इनको क्या मिला देखते हैं उसके बाद में ही अपने प्रवृत्ति को आगे बढ़ाता है इसलिए धर्म के मार्गों में क्या नहीं है भेड़चाल नहीं है भेड़ तो नहीं देखता ना आगे वाला भेड़ को क्या हो गया नहीं देखते परंतु मनुष्य तो इस मार्ग में यह कहकर के जो आगे निकला उसको क्या हो गया है जैसे ज्यादा जुलूस होते हैं ना सेक्रेटरियट मार्च होता है उसके बाद में देखिए आगे वाले नेता को दो लाठी पड़ी तो पीछे वाले ने देख लिया उसने आगे नहीं गया फिर क्या पीछे करके <laughs> आप इसलिए देखिए धर्म का आचरण नहीं करेंगे तो पीछे वाले कैसे समझेंगे करना चाहिए नहीं करना चाहिए संध्याग्रह हो तो हम नहीं करना करते हैं तो पीछे वाले कैसे समझेंगे करना चाहिए अब इसलिए धर्म में हम बोलते ना ये भेड़ चाल चल रहे नहीं बिल्कुल नहीं ये दुनिया ये मनुष्य इतने मूर्ख नहीं है जब तक का हानि नहीं होता है ओ हरे राम बोल करके पीछे तो बैठे रहता है जब हानि के होते हुए देखिए अब देखिए आसाराम बापू के आश्रम पर इस पूर्णिमा पर तो उतने लोग तो नहीं होंगे जो, जो पिछड़ी पूर्णिमा पर थे। थे। थे। थे फिर जो टिके कौन रहता है गलत होने पर भी उसमें से कुछ उपलब्धि जिसको अभी भी हो रहा है ना वो टिके रहेंगे वहां कोई संदेह नहीं इसमें हाँ देखिए बस अब इसलिए दुनिया दुनिया को दुन्या को कभी मूर्ख अब देखिए दुनिया को हम मूर्ख मानेंगे ना पर हम उससे उपदेश क्यों करें मूर्खों को कोई उपदेश करेगा पर दुनिया वालों को प्रवचन देते हैं ना क्यों देते है क्योंकि हमारे अंदर आत्मा बोलता है ये मूर्ख नहीं ये समझदार है इसलिए उपदेश सुनाते हैं ना अब उसको मूर्ख मूर्ख मानते हुए जो उपदेश करेगा वो स्वयं मूर्ख बनेगा ना इसलिए धर्म के क्षेत्र में मूर्खधा की बात नहीं है और दूसरी बात क्या है पीछे आने वाला पाप क्यों करता है क्योंकि उन्होंने देखा आगे जाने वाला भी कर देता है तो उसको करनी बोल करके इसी प्रकार क्या है यह धर्म मीमांसा का प्रकरण क्या हो जाता है एक एक करके एक एक करके क्या हो जाता है धार्मिक मार्ग क्या है उस पर हम कैसे चलते हैं उसमें प्रेरणा क्या है यह मूल प्रेरणा किससे आई है उस मूल प्रेरणा को पाते पाते पाते पाते हमारे समाज आगे आगे आगे आगे जा रहा है ठीक है ना तो वेदार्थ को और जानेंगे हम और ईश्वर के नजदीक पहुंच करके बताएंगे ना और अच्छा होगा ओम सहना भगवत सहना भुनको सहबीज कर ओ शिशा दिशा